यदि सर्वलाभात सर्वलाभा परमालाभ भा, तय प्रवशाद प्राप्ते बाहुल्य इस प्रकारे सभी चीज सभी लाभ से आप सर्वश्रेष्ठ है ने सभी चीजों के लाभ के अपेक्षा से आप तो लाभ परम परमेश आता तल लाभाय इसलिए उस आत्मलाभ के लिए प्रवचन आदि साधनों को विशेष रूप से अधिक से अधिक करनी चाहिए प्राप्त ऐसे जब प्राप्त हुआ तो एकदम उच्चत तब जवाब में क्या आत्मा ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं क्या मंत्र कटो परिषद में भी आया है अनेक जगह आता है त्मा प्रवचन लभ्य न मेघया न बहुना श्रुदेन कमे ईश वृणुदे तेन लभ्य तस्मा वृणुदे तनु स्वाम ना प्रवचन लभ्य जो आत्मा है वह प्रवचन के द्वारा वेद शास्त्र प्रवचन वेद तेदशास्त्रों का खूब अध्ययन करने के वहाँ मंचों में प्रवचन झाड़ना हो नहीं है गुरु मुख से सुन करके उसका अनुच्चारण उच्चारण उच्चते वचनमच्चारण वचनम प्रकृष्ट रूपे न उच्चारण करना जब गुरु मुख से सुन के उच्चारण करना वेदों को अन्य स्मृतियों को खूब रटना उनके अर्थ सहित खोपड़ी में बिठाए रखना उससे भी लाभ नहीं होता आत्मा का एक जैसा है उतनी अहंकार बढ़ेगी जैसे आदमी जितना वजन उठाता है उतना कि देखो कितना बलवान तुमसे ज्यादा मैं उठाता हूँ यही होता है, है। सबसे ज्यादा उठा तो बड़ा उसका आगमन रहता है मैं इतना काम कर सकता इतना माल उठाता हूँ इस तरह से याद होगा मैं इतने शास्त्रों को जानता हूँ इतने वेदों को पढ़ चुका हूँ एक और अहंकार बढ़ेगा आत्मा के लाभ नहीं होगा न मेधया केवल वेद शास्त्रों को रटना उससे आत्मा के लाभ नहीं होती इतना ही नहीं बल्कि वेद शास्त्रों का अर्थ ज्ञान ग्रंथ और ग्रंथ का अर्थ दोनों को धारण करने की शक्ति का नाम मेधा उससे भी यह लाभ नहीं हो सकता वेद यही तो नारद ने कहा मैं चारो वेद रहता हूं सकल चीजों को जानता हूं चौसठ विद्याएं सब मेरे खोपड़ी में अर्थ सहित बैठा हुआ है इन फिर भी शांति नहीं है तरह जो ने कहा वो हमें अभी तक अनुभव में नहीं आ रहा है न मेधरा न बहुना शुभ देना अधिक शास्त्रों के श्रवण करने से भी मिल से नहीं सकता वो आप बहुत शास्त्र सुन लूंगा तो मिल जाएगा ऐसी बात नहीं एक उपनिषद आठ प्रतिशत भाष्यकार ने तो दस पर भाषण सब पर नहीं लिखा नहीं क्योंकि जितनी जरूरत है और परंपरा से स्वीकृत है जितनी की श्रवण करके मनन करने से मोक्ष हो सकता है उतने पर उन्होंने भाषण दिया यद्यपि सर्वोत्तम अधिकार के लिए कहा था मांडक्यम एकम एवं केवलम एक, मुक्ति को उपनिषद में इसलिए मंद मध्यम अधिकारियों के दृष्टिकोण से दस प्रषद पढ़ा जाता है सुना जाता है इसलिए ग्रंथ धारणा शक्ति अर्थ सहित ग्रंथ धारणा शक्ति और बहुत श्रवण करने की सामर्थ्य होने पर भी इन सबके द्वारा भी इन साधनों से भी, भी आत्म का लाभ नहीं हो सकता फिर कैसे होगा फिर किंतु यमेष वृणुते यह विद्वान जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उससे ही यह आत्मा लभ्य है तेन लभ्यश एष साधक मु यत्मा वृणुति तेन परमात्म लभ्य सै तत्मा यह आत्मा उसके समक्ष अपनी जो है तस् आत्मा तनुम स्वाम विनतेम तनुम ऐसा विवृणत उसके सामने वो साधक उस, उस मोक्ष के समक्ष आत्मा क्या करेगा उस उसमो के समक्ष साधक से आत्मा ये जो आत्मा क्या करता है स्वाम तनुम विवृणते विद्यारूपी जो आशा उसे उखाड़ के फेंक करके अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है अपना शरीर क्या है उसका स्वरूप है। सत्यम ज्ञान ब्रह्म इत्यादि जो कहा गया वो उसका स्वरूप है। वह स्वरूप प्रकट हो जाएगा जैसे जो होता है जो आते हैं कुश्तीकरण क्या करोगे उनके ऊपर बढ़िया चादर दर पहने आत्मा क्या करता है इसके ऊपर कौन सी चादर उड़ा हुआ है अविद्यारूपी चादर है इसको आप मुक्श क्या करेंगे अपनी श्रवण मंडित व्यास के माध्यम से हटा देंगे तब आपके सामने आत्मा का असली शरीर जो है चैतन्य में आनंद में जो शरीर है वह अनुभव में आ जाता है व्याख्या तो यह आत्मा जो जिसकी आपने अभी तक व्याख्यान सुन चुके हैं एक लक्षण यश लाभ पन पुरुषार्थ जिसका अनुभूति जिसकी प्राप्ति परम पुरुषार्थ कहा गया है ना सो ये जो आत्मा है आत्मा न वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्य प्रवचन लेद शास्त्रों का अध्ययन की अधिकता से है वो प्रवचन वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्य प्रवचन उसके द्वारा न लभ्य शब्द अर्थ के लेना क्योंकि आगे मेधे कह दिया ना इसे शब्द राशि ग्रहण कर रखने को लेना वेद और अन्य शास्त्रों को ऐसे देगा जो जो लोग पूरी भागवत जी हारियम में बजाते हुए पूरा, वे को, को पूरा ऐसे प्रज्ञा चशु देखा हमारे जो ऐसी गुरु जी थे वो प्रज्ञा चशु थे उनके परम मित्र थे दोनों मित्र दोनों मिलते तो देखना लायक सीनरी होता था दोनों प्रज्ञा कैसे मिलते है। दोनों उत्पट्ट विद्वान के आचार्य थे वो भी छह विषयों के आचार्य एक निर्मल विद्यालय में पढ़ाते थे और निर्मल अखाड़े में रहते थे और बचपन से ही उनका अंधा बन केवल दूसरे से सुन सुन के ही रहता अपने आंख है देख भी सकते हैं स्वयं पढ़ सकते हैं दिमाग में ग्रंथ तो धारण शक्ति ही नहीं है अर्थ धारण तो कहां से बन गई शब्द ही ग्रहण ना हो अर्थ ग्रहण कहां से हो जाएगा पहले शब्द टिकेगा तब है अर्थ तो सूक्ष्म जब स्थूल ही नहीं बैठ तो सूक्ष्म कहां से पकड़ में आज पुथी में योगाभ्यास गायत्री मंत्र सब करते तो क्या होता है स्मृति शक्ति बढ़ती है मेधा शक्ति बढ़ती है है ना ध्रृत शक्ति बढ़ती है सारी शक्तियां बढ़ जाती है तो उसके अंदर सामर्थ्य होता है सब ग्रहण करने का धारण करने का तथा न मेधया ग्रंथ अर्थ धारण शक्तियां मेधा से भी वात आत्मा लव्य नहीं मेधा क्या चीज है कहे ग्रंथ के अर्थों को धारण करने की शक्ति इसलिए पूर्व में हम क्या लेते हैं ग्रंथ धारण शक्ति और अब ग्रंथार्थ धारण बहुना श्रुतीना ना भी श्रवण ही नहीं करता बहुत आचार्य से सुनने से भी लाभ नहीं हुआ बहुत सुन रहे हैं वहां भी सुना यहाँ भी सुना वहां भी सुना दसो आचार्य बदल रहे घूम रहे हैं सब जगह पढ़ रहे हैं इस बहुत लोग जिंदगी बार सब गचार्य से पढ़ रहे बनारस महानंद जी थे ऐसा कोई आचार्य नहीं तो जिम पास हो जाके बैठे हो पढ़े ना सब फैल उनके लिए सब बेकार अब वास्तव के दिमाग कुछ जाता ही नहीं था बहुत श्रवण करने से नहीं होता एक जगह रहे और एक गुरु से एक आचार्य से समय श्रवण श्रद्धा पूर्वक करेगा तो उतने से ज्ञान हो जाएगा अपने आप ग्रंथे खुल जाते आप दस आचार्य के पास दौड़े ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपके रागे कहेगा इसलिए श्रद्धा सबसे समुखी चीज है और श्रद्धा डमाडो होती रहती समस्या तो ये आदमियों के अंदर कभी है कभी नहीं कभी है कभी नहीं है क्योंकि व्यवहार और अध्यात्म को आप लोग मिक्स कर देते दिक्कत ये होता है हम गुरु के पास या आचार्य बस क्यों गए हैं ज्ञान के लिए गए ना फिर तो उनके व्यवहार सीखने गए हम उनके धन संपत्ति ये अन्य चीजों के लिए तुम गए नहीं हम जिस चीज के लिए गए हैं वह उनसे लेना है बाकी उनके व्यवहार से कोई लेन देन नहीं तब श्रद्धा बनी रहेगी यदि आप उनके से ज्ञान भी लेना चाह रहे हैं और उनका व्यवहार भी देखेंगे फिर तो आगे मेरा श्रद्धा जरूर हो जाएगी ज्ञानी के प्रारभ कर्म में क्या क्या व्यवहार होना है क्या पता जिसे अंत अन में कुछ लोग छोटे महाराज के दर्शन करने गए उनको बड़ी अश्रद्धा हो जाती थी तो कहते क्या है महात्मा कैसे ज्ञानी महापुरुष है ये ऐसे बोलते क्यों? उनके शरीर में लकवा हो गया था मुंह से लाट पकड़ा है वो भी अंदर नहीं जाता था लोगों को बता कैसे ज्ञानी शरीर इनका पड़ा है लेकिन वो लोग उनकी बाहिशो शरीर, शरीर से होता हुआ चीज को देखते थे उनकी ज्ञान की अवस्था को देख नहीं रहे ना और उस अवस्था में भी जब गीता पाठ सुनाते थे यदि कोई एक भी अक्षर गलत बोलता था तो ओ, ओ नहीं, नहीं, नहीं बोलते थे नहीं वो गलत उच्चारण हो रहा है पूरा बोल नहीं पाते हैं उस समय में भी उनकी दिमाग कितनी थी उनकी स्थिति कहां थी उनकी वृत्ति शास्त्रों में उपनिषदों में उस ज्ञान में ऐसी निष्ठा थी उनके शरीर के प्रति कोई परवाह नहीं था लेकिन हम लोग लोगों सबसे बड़ी जो थोड़ा कच्चे दिमाग वाले लोग जो होते हैं उनमें यही समस्या होती है हम गुरु के व्यवहार में देखने लग जाते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते कहाँ उठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं क्या खा रहे हैं, क्या नहीं मारे कहाँ आ रहे हैं कहाँ कहा जा रहे हैं क्या हो रहा है और वो व्यवहार में उलझ जाते हैं अब ज्ञान कहां से मिलेगी फिर वहां से रे आप भगवान के मंदिर में गए और मंदिर के मूर्ति पर लगा हुआ हम कपड़ों कितना गंदा है देखने लग जाएंगे कितने साफ है कितनी चमक है कितना क्या है तेरे क्या हमारे भगवान की मूर्ति में श्रद्धा होगी हम भगवान के वस्त्रों को देखने नहीं गए हैं हम भगवान के लिए अपनी श्रद्धा अर्पण करने गए हैं भक्ति करने गए हैं तो हमें भगवान से मतलब होना चाहिए उस मूर्ति से मतलब है भाग्य क्या है गंदा फंदा है क्या नहीं उसे क्या मतलब है आज लोगों को मंदिरों में जाकर क्या श्रद्धा का कारण यही होता है वहां जाए यही सब देखें कितनी सफाई रहे क्या है क्या नहीं है कैसा है व्यवहार कैसे कर रहे हैं वहां से सब पंडित ठग्गु है पंडे हैं ऐसे बोले लग जाते आप उन पंडितों के ठगाई देखने गए थे कि भगवान के भक्ति करने गए थे वहां इसलिए हम लोगों को उचित फल मिलता ही नहीं है अपने जो कार्य जिस लक्ष्य लक्ष्य के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है इसे भगवान ने भी श्रद्धा लब ना माता बलने आगे कहेंगे तीसरे भाषकार कहते हैं ना भूय सावण्य टिप्पण टीकाकार कहते उपरिषद विचार व्यतिरिक्तना भूय सावे ना उपरिषद विचार से भिन्न विचार बहुत सुन लो तो भी कोई लाभ नहीं सुनना है तो उपरिषद विचार सुनना दूसरा लब्या? तो किसके द्वारे या लब्या है लमे पर मोक्षो वृणुते परमात्मा लान साधना अन्य साधना से लनात्वि ज्ञान के द्वारा कहना के अनात्म ज्ञानों के द्वारा केवल लाभ आत्मा का नहीं हो सकता नित्य लब्ध स्वभाव प्राप्त क्योंकि ये तो नित्य लब्ध स्वभाव वाला है नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा चलिएगा नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मी आत्मा कैसा है नित्य उपलब्ध स्वरूप उपलब्ध है अनुपलब्ध हो तो उसको अन्य साधनों से उपलब्ध करना पड़ता उपलब्ध को उपलब्ध करने के लिए अन्य साधन की जरूरत नहीं है ये उपलब्ध है किंतु विस्मृति हुई है उपलब्ध का विस्मृति हो रखी है उस विस्मृति कर लेना उसकी वापस उपलब्धि की बात कांक में जो है बच्चा गांव में डिंडोरा कहावत है अपने बगल में बच्चे को ले बोले रही है मेरा बच्चा कहां है? भूल ही नहीं कभी पीछे रखी होगी और बाद में बीच रोया होया बच्चे ने उसको उठा लिया अपने गोली में और भूल गई मैं उठाकर उन्हें कुछ काम कर लिया काम कर चारों तरफ देखने लग गई कहीं बच्चा नहीं है तो ढूंढ रहे हल्ला हो जा रहा कितने गाय तुम्हारे हाथ में है क्या अरे तो बच्चा यही है टॉर्च से टॉर्च को ढूंढना चश्मे से चश्मे को ढूंढना ऐसे दृष्टान्त है उपलब्ध की स्मृति अनुपलब्ध जैसा हो गया अंत उपलब्ध करने प्रयास है वही वेदांत में हाल है आत्मा नित्य उपलब्ध स्वरूप वाला है स्वभाव वाला है लेकिन अज्ञान की कारण विद्या के कारण अनुपलब्ध के समान हो गया में इसलिए श्रवण बहिंग अंतरंग विद्या को प्राप्त हुए से संपन्न होकर व्यक्ति को इसका अनुभव करना पड़ रहा है आत्मलाभाउचित है विद्वान का यह किस प्रकार का है बात को समझा रहे अविद्या संचन्नाम स्वाम परांतनम् प्रति उस परा स्वात्व स्वरूप क्या करेगा अविद्या संचन्नाम स्वाम परांतनम् अविद्या से ढकी हुई सम्यक प्रकार से छन्न मैंने ढक्कन लगा हुआ है आच्छादित आच्छन है वो ऐसा जो स्वाम अपना ही पराम जो शरीर तो तो तो है कैसे यह वही वही जो है क्या शरीर सब से कहा जा रहा है उसके अलावा आत्मा को का कोई प्रकाशी वी जैसे घटादी का प्रकाशित कर लिया जाता है उसी प्रकार से विद्याया सत्याम आविर्भव इत्यो भ्रम विद्या के होने पर अपने आप आत्मा प्रकाशित हो जाता है जिसे प्रकाश के होने पर क्या होता है लाइट जला दिया आपने तो घड़ा स्पष्ट अनुभव में आ जाता है प्रकाश शब्द में वो प्रकाशी घटादी की वो जिसे प्रकाश का होने पर घटादि अनुभव में आ जाते हैं उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के होने पर क्या होगा आत्मा का अनुभव हो जाएगा स्वरूप का अनुभव हो जाएगा तस्माद तस्माद् त्याग ना आत्मलाभ प्रार्थन आत्मलाभ साधन गाने का तात्पर्य है अन्य सकल साधनों को त्याग करके विषयों को त्याग करके फलों को त्याग करके आत्मलाभ की प्रार्थना करना ही आत्मलाभ का साधन और कोई साधन नहीं है कई बार बताया न एक महात्मा कु था बुढ़ापे में आया लघु पढ़ने अड़सठ उम्र में छियासठ उम्र ऐसे कुछ था उस उम्र में आकर लघु पढ़ना जा रहा है क्या आ जाएगा उसके दिमाग में और बाल बच्चे वाला था गृहस्थी था तो भोगी है पूरा शरीर अभी क्षेत्र हो चुका है अब कोई दम है नहीं ना दिमाग में ना शरीर में लेकिन बड़ा आश्चर्य बाद में बहुत अच्छा विद्वान हो गया आज पढ़ाता आचार्य। कैसे हुआ हम उसको देख देते कमरे में बैठे रोता रहता था लघु का पुस्तक सामने रखा है और उसके सामने सरस्वती का फोटो और अपने गुरु का फोटो रख करके रोते रहता था हे सरस्वती मैया कृपा करो हे लघु सिद्धांत गौ आप मेरे अंदर हो जाओ एक हो जाओ प्राप्त हो जाए उस लघु से ही प्रार्थना करता था कि लघु मेरे को प्राप्त हो जाए और लघु ही केवल प्राप्त नहीं हो उसको अच्छी नीव नींव गई उस लघु का आगे और भी कई ग्रंथ पढ़ लिया और राजा चाड़ जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हम क्या करेंगे उसी का उसी से हम प्रार्थना करेंगे उसी से हम निवेदन करेंगे जिस चीज को हम चाहते हैं उसको हम प्यार करते हैं उसको महत्व देते हैं तो वो हमारा हो जाता है कि नहीं हो जाता आप एक तरफ चाहते हो और उसको प्यार ना करो उसको महत्व ना दो तो क्या होगा तो आपको प्राप्त होएगा? कभी नहीं बुध विमुख हो जाएगा इसलिए जब आत्मा को चाहते हैं तो प्रियतम तो आत्मा है इसलिए बाह्य वस्तुओं को प्यार करना छोड़ कर अन्य त्यागे ना बाह्य चीजों के महत्व को त्यागना पड़ेगा समस्या है कि महत्व हम देते हैं बाह्य वस्तुओं को तभी हमारा अपना लक्ष्य से हम चुत हो जाते क्षुद्र अहंकार जो है ना ये बीच बहुत दिक्कत करता है ये सब बातें पैदा कर देते क्ष पूर्व से पहले भ्रम डालते मुझे प्राप्त हो गया ऐसा भी हमने देता लोगों को अब और क्या जरूरत थी अप्राप्त काल में प्राप्ति की भ्रम ये सबसे खतरनाक है अब मुक्त पुरुष अपने आप को मुक्त मान लेगा तो साधना करेगा क्या है? कभी नहीं करेगा अब मुक्त समझ गया अब मैं मुक्त हो गया क्या साधना करेंगे इस भी है, मार्ग ही ऐसा खतरनाक मार्ग है खतरना आदमी ब्रह्म में पड़ जाता है अथवा अहंकार की वजह से फिसल जाता है और लोकेशना सबसे चीजें वित्तेषण लोकेशना दो है दो ऐसा बहुत सताता है महात्माओं को धन की कामना और दुनिया में नाम की कामना जब अहंकार को ठेस पहुंचता है तो देख लूंगा तुम क्या होते हो तुम तो कुछ नहीं हो ऐसे बड़ा बना के दिखा दूंगा बताता एक महात्मा सुरक्षित बंगला में थे कहानी बताया वो गो, गौशाला कोठार ने डांट दिया उनको भंडार के भैंस जैसे सोरा समय हो गया सेवा नहीं कर रहा डांटने जिनका गुस्सा अहंकार को ठेस पहुँच गया तेजी से बड़ा आश्रम बना के दिखा दूंगा सौ सौ पर कमरे का बड़ा बना दिया मिल जाएगा कुछ नहीं होता अपने अहंकार को नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम लक्ष्य से हट गए कितने वर्ष उनको लग गए इस काम में उतना बड़ा बनाने में उतने वर्ष जो आपने लक्ष्य से गए कि नहीं हटके व्यवहार में ज्यादा तो कुशलना पड़ा गृहस्थी भक्तों में दौड़ो भावो कथा पटारा ये वो दुनिया कहाँ ब्रह्मचंदन कर रहे थे गोसेवा करते मस्त रहते थे, थे, थे। कहा लुढ़ समस्या होता है एक तो अहंकार और भ्रम दोनों से बहुत सतर्क रहना पड़ता है इस बाग में जान त्यागे ना आत्मला प्रार्थनी वार्थना ही आत्मला का साधन है इत्यर्थ आनंद साफ सुंदर कार है देखिए अदा परमात्मा परमात्म अनुसंधान परमात्मा भजन मई परमात्मा मई ब्रह्मी ऐसा जो अनुसंधान चिंतन यही ब्रह्म का भजन, का भजन निर्गुण ध्यान निर्गुण की उपासना पुरस्कृत श्रवणा संपाद्य तद्वारे श्रवणा जब करोगे अवश्य श्रवण सफल होएगा भेद बुद्धि से किया गया श्रवण कभी सफल नहीं हो सकता धेर बुद्धि पूर्वक श्रवण पहले से मन में निश्चय तो कर लो पहले अनुभव में नहीं है इन्हें मान तो लो पहले कि मैं ब्रह्म तब श्रवण करना श्रवण चाहिए प्रकरण ग्रंथों से ही आपको मालूम तो हो गया हम ब्रह्माशनी तत्वसी तो तो पंचदशी में पढ़ा दिया चार महावाक्यों को महावाक्य प्रकरण में प्रकरण ग्रंथ से मालूम हो जाता है आम, हम क्या है जब प्रकरण ग्रंथों से हमें सामान्य रूप में सामान वेदांत ज्ञान हो गया उसके बाद हमारे कर्तव्य क्या है उसमें निष्ठा रखते हुए श्रुत ब्रह्मा से जीव ब्र कृत में निष्ठा रखते हुए उपनिषदों को गीतारे स्मृति को अश्मति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र को श्रवण करना चाहिए वही मोक्ष का सावक संपादन विधि भाव अथवा अयम एवं परमात्मा अब दूसरा सकते हैं अयम पर मुख्युरप व्यवस्थित मुख्यूपेण व्यवस्थित वर्णेन अभेदाधान लक्षण प्राथन अभेदाधानी प्रार्थना के प्रार्थन कृत् लार्थना के कर्ण कर्णसाव कृत वाचो परमात्मा परमात्मपिता परमात्मा ही मोक्षण भी है सर्व रूपेण जो वही है मोक्ष परमात्मा ही अवेद अनुसंधान लभ्य न कर्मणा इसलिए अवेद अनुसंधान के द्वारा तो लभ्य भेद पूर्वक में लभ्य नहीं है आत्म प्रार्थना भूतानी एकता चाधना अब आत्मा कि लभ्य प्रार्थना से अपने कहा लेकिन आत् प्रार्थना कैसे होगी हम में यही आत्म प्रार्थना आपने कह दिया ये चिंतन करना ही प्रार्थना है ना हम में का चिंतन रूपी यात्र प्रार्थना कैसे होगी बुद्धि में टिकती नहीं जहां एक बार बोलेंगे हम ब्रह्मा से दूसरे बार आएगा हम देव दत् तो तो पर आ जाएगा जाति आएगी प्रांत आएगा दुनिया भ्रीजे आ जाएंगे नहीं तुरंत आ जाता आपके अपने प्रांत के बारे में कोई कटो आलोचना करें तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा आपकी जाति के बारे में कोई कुछ कहेगा तो तुरंत आपके अंदर भड़क जाएंगे आप कहा गया वह हम ब्रह्मास में इसलिए कहते हैं कि इसमें का मतलब आर्थिक प्रार्थना रूपी जो हम ब्रह्मास में चिंतन है वह सदा सभी से आसानी से होता नहीं है इसके बल सहकारी साधन बताने पड़ेंगे आर्थ प्रार्थना की सहायभूतानी त्म प्रार्थना करने में जो सहायक हैं ऐसा जो साधना बल अप्रमाद तपानी सन्यास संतानी बल अप्रमाद और तप ये तीन साधने बल अप्रमाद और तप लिंगयुक्ता लिंगयुक्ता संन्यास सहित नहीं संस सहित जो धर्म के चिन्ह लिंग का तत्व धर्म का चिन्ह तत्त आपकी जो वर्ण और आश्रम का धर्मानुसार एडा आपको अपने वस्त्र पहनने हैं तिलक लगाने हैं जो जो है उसको लिंग का तो सब करना है छोड़ना नहीं उनको और सन्यास संन्यासिता उनको बताने के लिए आगे के दो मंत्र आरंभ हो रहे हैं नायमात्मा बलहीने नय्मात्मा बलह लभ्य न प्रमादत्पसौवाप्यलिंगा ये तैरुपायतस्थु विद्वांस तस्त्मा विशदे ब्रह्मधाम आत्मा बलहीने नलभ्य कमजोर आदमी से प्राप्त नहीं किया सकता तगड़ा होना चाहिए हट्टा खड्डा नहीं डेढ़ सौ दो किलो वजन वाला ऐसा अर्थ नहीं लेना यार घटा घटा मोटा तगड़ा इंजीनियम को नहीं होगा ऐसे मतलब नहीं है बल से तात्पर्य ताकत से तात्पर्य नहीं है बल बल का अर्थ करेंगे बाजार यहां आत्मनिष्ठा ही बल है आत्मनिष्ठा ही वीर ही है आत्मनिष्ठा जनित जो शक्ति बाज वीर जो बल है उससे जो हीन पुरुष जन्य शक्ति विशेष का नाम जगह पल कैसे एक्टिंग कर रहा है सिनेमा एक्टर है भीख मंगेगा एक्टिंग कर रहा है और यदि वो जो मिथ्या है ना वो जानता है भी मैं भीख मंगा नहीं हूं यदि उल्टा हो जाए मैं भीख मंगा हूँ ये जो ज्ञान है वो उसके असली ज्ञान पर हावी हो जाएगा तो क्या होगा फिर अपने आप को सचमुच भी करोड़पति हूं भूल जाएगा लेकिन होता क्या है व्यवहार में उस एक्टर को वो मिथ्या ज्ञान जो है मैं भीख मंगा हूं वह चीज कभी उस पर हावी नहीं होता बल्कि उसका जो चार बन गया मैं एक्टर हूं मैं एक पात्रधारी पात्रधारियों यह चीज अभिभूत कभी नहीं होता उसी प्रकार हमें भी क्या होना चाहिए मैं ब्राह्मण क्षेत्र में शिष्ट हूं ब्रह्मचारी ग्रस्त सन्यासी हूं इत्यादि सब क्या है ज्ञान है ये मैं आदमी हूं ये मिथ्या ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान हम पर सवार नहीं होना चाहिए अहम ब्रह्माष्टमी के ऊपर हो रखा है हम अहम ब्रह्माष्टमी को भूल गए और पकड़ के आके इन मिथ्या ज्ञानों को मैं मैं वर्ण हूं अमुक जाति का हूं अमुक जो है आश्रम वाला हूं ये सारी चीजें जखड़ बैठे हुए हैं इन्हीं के ऊपर हमारी आस्था हो चुकी है अर्थात तो मिथ्या ज्ञान से हम अभिभूत हो गए हैं इसलिए हमारी आत्मनिष्ठा रूपी बल नहीं हम कमजोर हैं कम और जिस दिन यह मिथ्या ज्ञान हम प्रभावी नहीं होता और वेदांत के अनुसार हम ब्रह्मा से हमारी दृढ़ा हो जाती है उसका चिंतन लगातार चलता है और ये सारा व्यवहार जैसे चलते रह जाए तब समझना कि आप बलवान हो गए हैं ऐसे बलवान पुरुष को ही आत्मा के लाभ होती है आकृष्टता के अभाव मिथ्या ज्ञान से अभी अभिभूत हुआ जो व्यक्ति है वह बलहीन व्यक्ति है उस व्यक्ति की तरह आत्मलभ्य नहीं न प्रमादा और कहते हैं पुत्राली में आसक्ति रूप प्रमाद से लक्ष्य से व्यक्ति हट जाता है आसक्ति होना किस में चाहिए था अपने आत्मस्वरूप तो में इन आसक्ति कहा हो गई है बाह्य वस्तुओं में सब बाह्य वस्तुओं में आसक्ति रूपी प्रमाद जिसके अंदर है वह व्यक्ति को भी नहीं होता सब बाह्य सकल वस्तुओं में व्यावहारिक संबंध है कल्पित मिथ्या संबंध है कर्तव्य शरीर याद काल पर शरीर है याद लोक संग्रह करेगा या प्राण होकर के होते रहेगा तो आते वो उस ब्रह्म ज्ञानी अनुष्ठान मोक्ष वगैरह जो आजीवन मुक्त भी हो मोक्ष काल में भी उस व्यक्ति को स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा मुक्त होना चाहता है तो तपसव तो आप मिलेगा और न संन्यास रहित तपस्या से भी यह प्राप्त भी नहीं है अलिंगात तपसा लिंग मन संन्यास संस रहित जो तप है उसके द्वारा भी यह प्राप्त नहीं हो सकता अलिंगात तपसा का विशेषण संन्यास रहित तपस्या से भी यह प्राप्त भी नहीं है फिर किनसे प्राप्त होगा तू उत्तरार्ध में था ना? उपाय यस्तु तुमने तो किंतु जो विद्वान यह विद्वान एते इन उपायों के द्वारा माने बल के द्वारा प्रमाद प्रमादर के द्वारा संन्यास विशिष्ट तप के द्वारा जो यथते उस प्राप्ति के योग्य आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न करता है तो तस् उस साधक मोक्ष के प्रति आत्मा यह जो है आत्मा निश्चय रूप में उसका यह आत्मा क्या होगा ब्रह्म धाम आत्मा ब्रह्म उसका यह जो आत्मा है वह रूपी धाम में ब्रह्मणा धाम ब्रह्मणा लोक नहीं क्षिया ब्रह्म एवं धाम ब्रह्म एवलोक ऐसा करेंगे ब्रह्म ही धाम है उस मैंने अभी में ना इसे उसका ऐसा तो नहीं निकलेगा वही वहा है सम्यक रूप से उसमें प्रविष्ठ यस्मादेन जिसलिए आत्मा बलहीन के द्वारा बल प्रहीन आत्त वीरही स्पष्ट बोल देना कर गया आत्मनिष्ठा से जनित जो वीर सामर्थ्य कर गया वीर मिथ्या ज्ञान अनविभाव्यता लक्षणों अतिशय आंदिरी कहते मिथ्या ज्ञान के द्वारा अनभिभूत होना यही वीर है आत्मज्ञान तो जनवीर आत्मज्ञान तो जन सामर्थ्य यही है कि आप अपने मिथ्या ज्ञान जो व्यवहार में दिखाई दे रहा है बाह्य दिखाई देता है उससे स्वयं का जो अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञान है वह अभिभूत न होना यही वीर है यही सामर्थ्य बल है न लभ्य ना भी लौकिक पुत्र पशु आदि विषय संघ निमित्त प्रमादा और उस व्यक्ति को भी लभ्य नहीं है जो लौकिक पुत्र है पशु है आदि धनादि विषयों में आसंग आसंघ विषया पुरुष निमित्त जो प्रमाद है तो उस प्रमाद की वजह से भी ये आत्मा लभ्य नहीं होता वह पृष्ठ से प्रचित होगी तो विषय निष्ठा होगी ना पुत्रनिष्ठ पुरुष है वो धन निष्ठ है पशुनिष्ठ अलग अलग में निष्ठा होती आदमी की इसीलिए कहते हैं कौन किस में निष्ठ है कहा नहीं जा सकता वैराग्य का कारण ही भर्तृहरी तो जब वैराग्य इसी कारण से, से तो हुआ पहले भर्तृहरी को अपने पत्नी में बड़ी निष्ठा पत्नी निष्ठा था जब एक संत ने उनको कृपालों ने उसको याद कराना चाहते थे उसको जगाना चाहते थे तुम भ्रांति में हो इतना शास्त्र पढ़ करके तुम पत्नी के निष्ठा में पड़े हुए हो तो उसे फल दिया जब फल दिया फल को उसमें क्या, -क्या भरते रही नहीं, अपने पत्नी को दी, हमारी प्रिय है ना वो उसमें निष्ठा है उसकी अब भगवान प्रिय तो भगवान को अर्पण करता उसको अपना शरीर अपने प्राण सबसे ज्यादा प्रियतम वस्तु था संसार में वो पत्नी थी इधर उसको दिया और पत्नी ने ना खुद खाई ना पति को खिलाई किंतु उसको मंत्री को दे दी जो उसका प्रियतम खंड अपना पति नहीं मंत्री था और मंत्री ने भी उसको खाया नहीं उसने एक दासी को दे दिया जो उसका प्रियतमा थे और दासी उस फल को लौटा कर, ले कर गया ये ये राजा राजा राजा के पास को को दी फल को को देखते घूम के गया है, ये कहां से आ गया ये तब तो उसने पूछताछ किया तब पता चला ओ हो ये तो मामला गड़बड़ तब आंखें खुली उस मैं कितना बड़ा मूर्ख था सारा जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही थी पत्रनिष्ठ होता मैं था बेमतलब ऐसे निष्ठा सारे जीवी बिताने से क्या फायदा होगा जिसके अंदर तुम्हारे प्रति प्रेम ही नहीं ऐसे वस्तु को तुम प्रेम कर रहे हो फायदा यह वस्तु आनित्य धोखा है उसको प्यार कर तब उसकी आंकल खुली उसने आत्मनिष्ठ में हो गया उसने प्रियतम वस्तु संसार की आत्मा है वह हमें कभी धोखा नहीं देता है दुनिया की हर वस्तु धोखा दे सकता है एन अपना स्वरूप अपने को भी धोखा नहीं देता ऐसे सभी विषयों से परावृत होकर के आवृत और अमृतोत्तम धीरे में पहुंच गया और अपने अंतर्मुख हो गया यही संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी निष्ठा आता है पुत्र निष्ठा है किसी पशु निष्ठा है किसी धन निष्ठा है किसी आश्रम निष्ठा है पद निष्ठा है।, है या नहीं यश की निष्ठा दुनिया में इसका माना चाहते बहुत बड़ा संत हो अनेक निष्ठा होगी आपको तो आत होगी अब वही आपका लक्ष्य हो जाएगा ना फिर उसको प्राप्त करने लग जाएंगे आत्म को प्राप्त करने कौन तो में कौन लगेगा आत्म प्राप्ति में आप लगी नहीं सकेंगे इसलिए कहते हैं पुत्र पशु आदि विशेष संघ निमित्त जब प्रमादादपिन्न न लभ्य ज्ञान भाई होगा तथा तपसो व्यलिंगा लिंग रहता तपसा लिंग रहित तप से भी ये लिंग से सीधा सन्यास लेंगे लिंग रहित तप से भी जो है वह आत्मा का लाभ नहीं होगा तप का तप्र क्या लेना व्रत अनुष्ठान नहीं तप वो अत्र ज्ञान लिंग संन्यास तप शब्द यहां ब्रह्म ज्ञान और लिंग शब्द से सन्यास। रहता ज्ञाना दलभ थे जितना भी अवेद वेदांत वेड़ पढ़ लो सभी पढ़ लिया गीदा पढ़ ली ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया पढ़ा भी रहेगा नहीं नहीं आप जो सुन लिमाग खराब हो जाता है पढ़ के क्या फायदा होगा बिना संन्यास इस जन्म में फायदा नहीं होगा कोई बात नहीं अगला जन्म में बुकिंग हो जाएगी आपकी सन्यास अनेक जन्म जन्मतित है ना ठीक है इस जन्मे अभी आपको सन्यास लेने की अभी इच्छा ही नहीं जग रही है दुनिया में बहुत कुछ करना चाह रहे तो आदमी जो है सन्यास लेगा सन्यास अनेक जन्मों के वेदन तो फैसल धीरे धीरे धीरे होगा ये यह गारंटी मन में रख लेना है सन्यास विशिष्ट ज्ञान ही मोक्ष देता है मोक्ष नहीं देगा और सन्यासी ग्रस्त का मतलब क्या है यहाँ निष्ठा गृह तिष्ठी गृह निष्ठ हो जाना पशुपुत्र निष्ठ हो जाओगे तो वो ग्रस्त है तो निष्ठा रख रहा हूँ तो भी फायदा नहीं कहने के लिए बाढ़ से सन्यासा ले लिया लेकिन धन दौलत कार इत्यादि में निष्ठा बड़ा इसमें दक्षिण भारत में तो लिंग संप्रदाय तो बड़ा चलता है कॉम्पिटिशन है हर जगह आजकल चलो तो वही नहीं हर संप्रदाय में ये हाल हो गया वो महात्मा ने पंद्रह लाख रुपया का गार लिया तो हम बीस लाख रुपया का लेंगे हमारे पास इतना होना चाहिए उसमें निश्चय कहा है आत्मा में थोड़ी है भले संन्यास धारण कर लिया महात्मा हो गया तो क्या हो गया दीक्षा से कुछ नहीं होता वास्तविक संन्यास इसलिए मैत्री ने पूछा ना ये सारा पृथ्वी सर्वधन संपन्न हो आप मुझे दें उसे, क्या मुझे अमृत प्राप्ति हो सकती है आप कह रहे हैं इस गुरुकुल की मैं बंटवारा करूंगा दोनों पत्नी को बुलायादल के नहीं और क्या हम आपके पीछे बंटवारा करना चाहते संपत्ति मैं सन्यास में जाना चाह रहा हूं तो मैत्र बड़ी बुद्धिमान थी तो कहने लगी पतिदेव बताओ क्या ये आप कह रहे संपत्ति की बंटवारा मैं तो आपसे पूछती हूं ये सारा पृथ्वी का मुझे मालिक बना दोगे जिसे सब धन धल से परिपूर्ण कहीं भी कोई कभी नहीं ऐसी दिव्य पृथ्वी को आप मुझे दे दोगे क्यों में अमृत तो प्राप्त कर सकता हूं तो कहता है नित्य न, न आशास्ती सारा संसार पृथ्वी तो भूल जाओ चौदह लोगों को तुम्हें मालिक बना दिया जाए तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला अमृत भी प्राप्ति नहीं हो तो वह कहती है अरे आपके पास ऐसा कौन सा चीज है जिससे मुझे अवृत प्राप्त होती है वो मुझे दीजिए मुझे संपत्ति वर्णी चाहिए तब तो उसको ज्ञान दिया गया तब तो उनकी आत्मा और निष्ठा का निर्भर है न हमारी इच्छा के हम क्या चाहते क्या है जो चीज हम चाहते वो हमको मिलेगा चाहते आत्मा को तो हमें आत्मा मिलेगा हम चाहते संसार को संसार मिल जाता क्या आपने अध्ययन किया जप किया तब किया तपस्या की है गुरुकुल में सेवा की है यह सारा पुण्य क्या करेगा आपको जो चीज आप चाह रहे वो चीज आपको दिला देगा मिल जाता है बहुत आसानी से मिल जाता है का फल है ना का फल है तप का फल है शास्त्रों का ज्ञान का फल है ये पहले पढ़े ना भूति काम वाला ब्रह्मज्ञानी की सेवा करे पूजा करे अर्चना करे और मोक्ष कामना करने वाले को भी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए दोनों मिलेगा फल आपको क्योंकि वही से आपको सब कुछ मिलना है इसरे आप कह रहे हैं संन्यास रही ज्ञानात्म न आत्मलभ्य कैसे प्राप्त होगा ये सब साधन को अपना आप ये तीन उपाय क्या उपाय बल बल मने आत्मज्ञान तो जन्य सामर्थ्य तो आत्मज्ञान जन्य सामर्थ्य बल है अप्रमा आपका और कहते ज्ञान बल अप्रमा संस ज्ञान यत्ते जो व्यक्ति ऐसा यत्न करता निरंतर यत्नशील है निरंतर क्या है यत्नशील है तत्पर तत्पर होना जरूरी है मतलब गया कोई डंडा लेके बैठ थोड़ी गया मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म बोल रहा प्रयत्न कर रहा है ऐसा मेरे को ब्रह्म मानो? ऐसा नहीं है इसलिए कहते तत्पर होना श्रद्धावान लव दान तत्पर वहां भी बोला ना कोई भाष्कर ले रहे तत्पर सन विद्वान विवेकी आत्मित्व ऐसा जो विद्वान है उस विद्वान के आत्मा आत्मा आत्मा उसका वह वह यह जो है, अपने प्रवेश करने का तात्पर्य ऐक्यता का अनुभूति हो जाती है इसका तात्पर्य आनंदित कर इंद्रजन को गार्गी प्रवृत्ति नाम भी आत्मलाभ श्रवनात्म आपने कैसे कह दिया संन्यास रहित तो ज्ञान मोक्ष देगा लेकिन शास्त्र में चांद के प्रसुद्ध में इंद्र का कहानी आता है जनक का कहानी गार्गी औरत जो सन्यास का अधिकारी नहीं इन लोगों को भी तो ज्ञान से आत्म लाभ हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है शास्त्र में सत्यम अगले संन्यास का तत्पर्य बताया ना वस्त्र पहनना नहीं दीक्षा नहीं तो लाल पहन लिया हो गया संन्यास न्यास हो नाम सर्व त्यागात्मकः सर्व अहंता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व त्याग इसी का नाम वास्तविक सन्यास अहंता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व इनको त्याग देने के अलावा और कुछ नहीं है सन्यास और ये किसी भी देश में आप हो किसी भी अवस्था में हो ये चार चीज़ आपसे अलग हो गया की बुद्धि से हट गई है अहम हट गया मम हट गया कर्तृत्व भोक्तृत्व हट गया तो समझे आप सन्यासा स्वत्व अभिमान कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्वत्व का अभिमान नहीं था ये नास्तिक किंचन य ऐसा उसने कहा है चनक नहीं मेरा कुछ भी नहीं संसार में के जल क्या बोल रहे हो वही आंतर अविवक्षितम यही वास्तविक आंतर हृदय सन्यास। भार से आंतरस बाहर से बाहर है व्यवहार जैसा भी करना पड़े करते रहना है एन उसमें, उसमें निष्ठा भी नहीं उनको कर्तव्य है कर। बाह्यम तो लिंगम इसलिए यहाँ बाह्य जो लिंग है संक्षा लेकर के वस्त्र पहननावक्षित नहीं निलिंगम भी है अंतरे धर्मानुष्ठान संभव बिना कि किसी प्रकार का चिन्ह का धर्मानुष्ठान हो सकती है लिंग से असावत्रिकायत सर्वता अकार है क्योंकि जो है लिंग से असार्वत्रिकिंग तो जो है असार्वत्रिक तो दीक्षा की भी जरूरत नहीं थी कहते फिर उसने विधि क्यों किया सर्वथा उसका निषेद भी हम नहीं कर रहे संस आसन का भी उच्छेद हो जाएगा संन्यास आश्रम को हम उच्छेद भी नहीं करना चाहते व्यवहारे कहा जाए व्यवहार के लिए ऐसा भी नहीं कह सुष छोड़ भी नहीं सकते कि धर्मानुष्ठान का उद्देश्य करते ही वो वह संन्यासन लिंग के सहित आश्रम विधान संन्यासन का विधि किया गया है लिंगासन संन्यासन विधान व्यवहार व्यवहार हर तत्व परमार्थोदेश अपराश यदि व्यवहार मात्र के लिए होता फिर यहां पर इस मंत्र में अलिंगात वाप्य लिंगात ऐसे मंत्र में नहीं आता वाप्य लिंगात ये रूपयी विधिक विधान करने के लिए भी इच्छित है मुख्याना वैराग्य साधना नाम उद्बोधक अथवा मुख्य जो साधन गया है विवेक और वैराग्य उसको उदबुद्ध करने के लिए ही यहाँ लिंग अलिंग वा वलिंग से इत्या शब्द आकर के लिंग से गौण तो प्रायम में वा, तो सन्यास आश्रम जो है दीक्षा जो चीज है वह गौण है मुख्य आंतर सन्यास है ये लक्षित करने के लिए है ऐसा समझो नहीं तो सन्यास आश्रम का लिंग विधि व्यर्थ हो जाएगा ऐसे समझना चाहिए से कोई विधि व्यर्थ भी ना हो प्रकरणानुसार भी घट जा ऐसे यहां लेना पड़ता है मने तात्पर्य हुआ आंतर सन्यास विशिष्ट बहिर्सन्यास यदि हो और उत्कृष्ट हो गया ज्ञान है और केवल बहिर्सन्यास ये यहां तात्पर्य ज्ञान रहित तो केवल बहिर्सन्यास व्यर्थ है और आंतर सन्यास रहित तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ है ज्ञान है आंतरसन्यास नहीं है बहिर्सन्यास है, है ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ है बहिर्सन्यास और ज्ञान हो तो भी व्यर्थ है तो दुकानदारी करेगा बाहर से चोला पहन लिया कि मेरे को पूजा और झाड़ रहा प्रवचन कर रहा है बड़ा बड़ा काम कर रहा संन्यास बेहतर है इसे आंतरसन्यास विशिष्ट ज्ञान ही मोक्ष का साधन है उसमें सहयोगी कौन है बहिर्स अतः अत सन्यास का विधि की गई है अतः अत सन्यास गौण विशिष्ट सन्यास युक्त ज्ञान ही मोक्ष लेता ये यहां भाषा सिद्धांत है ऐसे समझना चाहिए